भगवान ईश्वर को जगत का निमित्त कारण कहा गया है वेद वेताओं ने अव्यक्त को प्रदान कहा है हिरण ने गर्व को ही प्राण नाम वाला तथा विराट को लोक रूप कहा गया है महाभूत भूत, भूत कार्य तथा इंद्रियां श्रेष्ठ मुनिगण इन्हें भगवान शिव के रूप कहते हैं परमात्मा शिव से अलग अन्य कुछ भी नहीं है ऐसा मनीषियों ने समस्त 25 तत्वों को भगवान शिव से ही उत्पन्न बताया है वे जल से तरंग की भांति उन भगवान शिव से अभिन्न हैं किंतु शिव तत्व को 25 तत्वों से भी पर कहा गया है वे सब तत्व स्वर्ण से कुंडल आदि की तरह उनसे अभिन्न हैं सदा शिव आदिशगुण तत्व ही उन्हीं भगवान शिव तत्व से मिट्टी तथा घड़े की ही भांते उनसे अभिन्न हैं सदाशिव आदिशगुण तत्त्व ही उन्हीं शिव तत्त्व से प्रादर्भ हैं वे सब ही मिट्टी तथा घड़े के ही भांते उनसे भिन्न नहीं है। माया विद्या क्रिया शक्ति तथा क्रियामय ज्ञान शक्ति ये पंच गौरी भी भगवान शिव से ही उसी प्रकार उत्पन्न हुई ह यदि आप कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं, तो सब को आश्रय प्रदान करने वाले सर्वात्मा भगवान शिव की सब प्रकार से आराधना कीजिए। सत्रहवां अध्याय भगवान शिव द्वारा देवताओं से अपने यथार्थ रूप का वर्णन सनत कुमार बोले हे देवगणों में श्रेष्ठ आपके बचना मृतका बार-बार पान करके भी उसे सुनते हुए मुझे त भगवान रुद्र शरीरवान कैसे हुए? वे प्रतापी कैसे हुए? भगवान शिवजी सर्वात्मा कैसे हैं? पास पद व्रत कैसा है? और प्रमुख देवताओं ने भगवान संकर जी के विषय में सर्वनत तथा उनका दर्शन कैसे किया? सेल आद बोले अव्यक्त परमात्मा से संसार मंडप के स्थम्भ तथा जगत के परम कारण भगवान शिव उत्पन्न हुए सर सर्वपरि तथा ऋषि रूप उन प्रभु ने अपने मुख कमल से प्रगट हुए देवताओं के आददेव परमपिता ब्रह्मा जी को अपने सम्मुख देखा और सृष्टि करने की आज्ञा से उनकी ओर पाद किया रुद्र के द्वारा देखे गए उन ब्रह्मा ने संपूर्ण जगत का सृजन किया और तदुपरांत वर्ण आश्रम व्यवस्था विपास की इसके यज्ञ हेतु सौम की सृष्टि की पुनः उस सौम से ये सब चरु अग्नि यज्ञ वज्रपाणि इंद्र श्री युक्त नारायण विष्णु आदि उत्पन्न हुए इस प्रकार संपूर्ण जगत सोममय हो गया तव समस्त देवगण रुद्र अध्याय से भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे वे प्रभु महेश्वर इन देवताओं का ज्ञान आपरहत करने के प्रसन्न मुख ततपश्चात देवताओं ने भगवान संकर से पूछा आप कौन हैं तव भगवान रुद्र ने कहा हे श्रेष्ठ देवगण मैं एक पुरातन पुरुष हूं सर्वप्रथम मैं ही था अब भी हूं और भविष्य में भी रहूंगा इस लोक में मुझसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है हे श्रेष्ठ देवताओं अन्य कुछ भी मुझसे भिन्न नहीं है मैं पाप शून्य ब्रह्मा तथा ब्रह्मण्डस्तपति वेदों का पालक हूँ मैं पूर्व आद दिशाएँ तथा आगने आद विदिशाएँ भी हूँ मैं प्रकृति हूँ और पुरुष भी हूँ मैं त्रिश्चुप जगति और अनुष्टुप छंद हूँ मैं छंद राशि से परपूर्ण हूँ मैं कल्याण सरूप सत्य रूप सर्वगामी शांत त्रिताग दक्षिणआग्नि हावनिय रूप गौरव और हितोपदेश हूं मैं पृथ्वी रूप हूं मैं गहुवर रूप गुहा रूप तथा आनंद वन आदि में सदा प्रत्यक्ष रहने वाला हूं मैं समस्त तत्वों में ज्येष्ठता तथा वरिष्ठ हूं मैं समुद्र रूप हूं भगवान शिव कहते हैं मैं जल हूं मैं तेज हूं और मैं परस्त्रत मैं आकाश रूप हूँ, मैं अंगरसों में श्रेष्ठ अथर्व मंत्र चतुर्थ वेद रूप हूँ, मैं महाभारत आदि इतिहास कुरान कथा कल्प कर्म प्रयोग रचना हूँ, मैं कल्पना भी नहीं हूँ, मैं अक्षर कोटस्थ रूप तथा चर नाशवान हूं मैं शांति धैर्य शांति तथा क्षमा मैं सभी वेदों में मैं पवित्र हृदय कमल रूप हूं मैं उसका मध्य भाग हूं तथा उससे पर भी हूं मैं बाहर भी हूं भीतर हूं तथा समक्ष भी हूं मैं ससत हूं मैं ज्योति हूं तथा अंधकार भी हूं मैं ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर हूं बुद्धि अहंकार तन्मात्राएं तथा इंद्रिया में ही हूं हे वही सर्वबुद्धि है, सर्वआत्मा है और वह परमेश्वर रूप हो जाता है, हे सर्षेश्वर देवगण, मैं बाणी को बेदों से सभी ब्राह्मणों तथा हवियों को ब्राह्मणे से, आयु को आयु से, सत्य को सत्य से, धर्म को धर्म से और अन्य सब को अपने तेज से त्राप्त करता हूं। ऐसा कहकर भगवान वही अंतर ध्यान हो गए, तदनं तौ वे उन परमात्मा श्री शंकर का ध्यान करने लगे नारायण विष्णु तथा इंद्र सहित सभी देवता और मुनिगण ऊपर की ओर हाथ उठाकर कल्याणकारी रुद्र की स्तुति करने लगे 18 अध्याय देवताओं द्वारा भगवान महेश्वर की स्तुति देवता बोले जो ये भगवान रुद्र हैं वे ही परमपिता ब्रह्मा भगवान विष्णु सभी ग्रह तारा नक्षत्र आकाश तथा दिशाएं हैं समस्त प्राणी सूर्य चंद्रमा आठो ग्रह प्राण काल यम मृत्यु तथा मोक्ष रूपे वे परमेश्वर ही हैं कालिक विश्व उत्पन्न विद्यमान संपूर्ण संसार आगे होने वाले जगत और वर्तमान काल सभी पदार्थ ये सब वास्तव में महेश्वर हैं उन्हें बार बार घोर वश्वतीनो व्याहृतिनो स्वरूप हैं आप विश्व रूप हैं तथा सदा जगत के शीर्ष से हैं आप अद्वितीय हैं आप प्रकृति पुरुष रूप हैं तथा परमपिता ब्रह्मा भगवान विष्णु महेश सूत्र ब्रह्म हैं आप सबके आधार तथा देवताओं के ईश्वर हैं शांति पुष्टि तथा तुष्टि आप ही हैं पर अपर प्रभु ईश्वर आप ही हैं आप संकर ही साधुओं तथा असाधुओं के आश्रय रूप ब्रह्म हैं हम उमा सहित सदा शिव के सुंदर अमृत तथा अपने नेत्र पुटों से पान करें फलतः अर्धनारीश्वर भगवान शिव के दर्शन से मुक्त हो जाएं शिव को प्राप्त कर दिग विजय को हम नहीं जानते क्योंकि हम शिवराधकों का और मरण धर्मा इस शरीर आदि की मृत्यु या अमरता से भी क्या प्रयोजन यह जगत शिव रूप है जो हितकारक दिव्य नाश रहित सूक्ष्म तथा सास्वत है आप प्रजापतय सर्वजनक पावन शांत अग्रही अविनाशी वायु संबंधी पर्स गुण के कारण वायु रूप तथा अग्रह मनसेवी गृही हैं आप अपनी चंद्र लीला लीलापूर्वक अपने में बिलीन कर लेते हैं, महत्त्व को भी अपना ग्रास बना लेने वाले अप संघर्षा उन भगवान सूली को नमस्कार है। हृदयेश में विराजमान तीनों मात्राएं तथा सभी देवता हृदय के अधिकरण प्राण में प्रतिष्ठित हैं, जो प्राण रूप आप सब के हृदय में नेत्र विराजमान हैं, वह नाद नामक अर्� सर इस्थानीय अकार, दक्षिण वर्ती पाद इस्थानीय मकार, मध्य वर्ती मध्यस्थ उकार या उत्तर वर्ती से सनलिस्ट जो शाक्षात ओम कार है, वह सनातन भगवान शिव ही हैं। यहाँ यह जो ओम है, वही प्रणव समर्व्यापी है, सबको व्याप्त करके रहता है, अनंत तारक सूक्ष्म शोकल ज्योतिर्मय परम ब्रह्म � इसमें संशय नहीं है यह उच्चारण करते ही सारे शरीर को ऊपर की ओर खींचता है अतः इसे ओमकार कहा जाता है और प्राणों की रक्षा करता है अतः प्रणव कहलाता है यह चराचर जगत को व्याप्त करता है इसलिए सर्वव्यापी सनातन कहा जाता है